संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व यजाति का भोग और वैराग्य पुरु का राज्याभिषेक वैश्व पायन जी कहते हैं नहुष नंदन राजा यजाति पुरु का यवन लेकर प्रेम उत्साह और मौज से इच्छा इच्छानुसार समयानुकूल भोग भोगने लगे परंतु वे धर्म का उल्लंघन कभी नहीं करते थे उन्होंने यज्ञों से देवताओं को श्राद्धों से पितरों को दान मान और वास्तव्य से दीन जनों को मुँह मांगी वस्तुओं से ब्राह्मणों को खान पान से अतिथियों को संरक्षण से वैश्यों को और सदव्यवहार से शूद्रों को संतुष्ट कर दिया डाकू और लुटेरों को यथेष्ट दंड दिया सारी प्रजा प्रसन्न हो गई वे इंद्र के समान प्रजा पालन करने लगे उन्होंने मनुष्य लोक के तो सारे भोग भोगे ही नंदनवन अलकापुरी और सुमेरु पर्वत की उत्तरी चोटी पर रहकर वहाँ के भी भोग भोगे धर्मात्मा यति ने देखा कि अब सहस्त्र वर्ष पूरे हो रहे हैं तब उन्होंने अपने पुत्र पुरु को बुलाया और कहा बेटा मैंने तुम्हारी जवानी से इच्छानुसार उत्साह के साथ अपने प्रिय विषयों का भोग किया है परंतु अब मुझे निश्चय हो गया है कि विषयों के भोग की कामना उनके भोग से शांत नहीं होती आग में जितना घी डालते जाओ वह बढ़ती ही जाती है पृथ्वी में जितना भी अन्न सोना पशु और स्त्रियां हैं वे एक कामुक की कामना पूर्ण करने में भी असमर्थ हैं इसलिए सुख उनकी प्राप्ति से नहीं उनके त्याग से ही होता है दुर्बुद्धि लोग तृष्णा का त्याग नहीं कर सकते बूढ़े होने पर भी वह बूढ़ी नहीं होती वह एक रोग है उसे छोड़ने पर ही सुख मिलता है न जा तो काम काम उपभोगे नाम्यती हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवावर्धते यृथिव्या्रीह हिरण्य पशव स्त्रिय एक क्या न पर्याप्त तस्मा तस्मा परेत या दुस्तराजाधुर्मती न जिर्जति जिर्जत योश प्राणिको रोगाता त्यजत सुखम महाभारत आदिपर्व देखो विषयों का सेवन करते करते एक हजार वर्ष पूरा हो गया फिर भी मेरी तृष्णा दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है अब मैं इसे छोड़कर अपने मन को ब्रह्म में लगाऊंगा और भूख प्यास आदि द्वंद्वों से निश्चिंत तथा शरीर आदि से निर्मम होकर हरिणों के साथ वन में विचरूँगा मैं तुमसे प्रसन्न हूँ तुम अपनी जवानी ले लो और यह राज्य ग्रहण करो तुम मेरे प्यारे पुत्र हो बस पुरु ने अपना यौवन ले लिया और यह जाति ने अपना बुढ़ापा प्रजा ने देखा कि महाराज ये अपने बड़े पुत्रों को पुत्र को राज्य से वंचित करके छोटे पुत्र पुरु का अभिषेक करने जा रहे हैं तब ब्राह्मणों को आगे करके सब लोग उनके पास आए और बोले राजन आप अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु को छोड़कर पुरु को क्यों राज्य दे रहे हैं हम आपको सचेत करते हैं अपने धर्म की रक्षा कीजिए तब ये ने कहा सब लोग सावधानी से मेरी बात सुने एक ऐसा कारण है कि मैं यदु को कभी राज्य नहीं दे सकता मेरे ज्येष्ठ पुत्र यदु ने मेरी आज्ञा नहीं मानी थी जो अपने पिता के आज्ञा नहीं मानता वह सत्पुरुषों की दृष्टि में पुत्र नहीं है जो माँ बाप की आज्ञा माने उनका हित करे उन्हें सुख पहुंचावे, वही पुत्र है पुरु के अतिरिक्त सभी पुत्रों ने मेरी आज्ञा की अवहेलना की पुरु ने मेरा सम्मान किया मेरी आज्ञा मानी इसलिए यही मेरा उत्तराधिकारी है यदु आदि के नाना शुक्राचार्य ने स्वयं ही मुझे यह वर दिया है कि जो तुम्हारी आज्ञा का पालन करे वही राजा हो इसलिए मैं सारी प्रजा से अनुरोध करता हूँ कि सब लोग पुरु को ही राजा बनावे प्रजा ने संतुष्ट होकर पुरु का राज्याभिषेक किया इसके बाद राजा जयाति वान प्रस्थाश्रम की दीक्षा लेकर ब्राह्मण और तपस्वियों के साथ नगर से चले गए यदु से राज्याधिकारहीन यदुवंशियों की तुर्वशु से यवनों की द्रुहियों से भोजों की और अनु से मलेच्छों की उत्पत्ति हुई जन्मेजय पुरुष ही प्रसिद्ध पौरव वंश चला जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है राजा जयाति वन में कंदमूल फल का भोजन करते रहे उन्होंने अपने मन को वश में किया क्रोध पर विजय प्राप्त की वे प्रतिदिन देवता और पितरों का तर्पण करते अग्निहोत्र करते खेतों में से अन्न के कण बिन बिन कर अतिथियों को भोजन कराने के अनंतर शेष से अपनी भूख बुझाते इस प्रकार एक हजार वर्ष बिताए तीस वर्ष तक उन्होंने वाणी और मन को अपने अधीन करके केवल जल के आधार पर ही जीवन निर्वाह किया एक वर्ष तक बिना सोए केवल वायु पीकर ही रहे इसके बाद एक वर्ष और पंचाग्नियों के बीच में बैठकर बिताया छः महीने तक एक पैर से खड़े रहकर केवल वायु पान ही किया उनकी पवित्र कृति त्रिलोकी में फैल गई शरीर छूटने पर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई